ओम ज्ञान शाखया चक्ष थ्रीगड़े नम श्री चैतन्य चलतामृत आदि लीला अध्याय एक श्लोक क्या बोलते हिंदी में छतालीस फोर्टी सिक्स छियालीस आचार्याया नमे कचिच न मत्य बुद्ध्यादम का वचन आचार्य मेरे से अभी चाहिए और कभी भी इनको अपमान नहीं करना इनको ईर्ष्या नहीं करना और इनको साधारण मार्थ मार्थी से इनको समझना नहीं है अर्थात साधारण व्यक्ति नहीं है क्योंकि वे समस्त देवगन के प्रति प्रतिनिधि हैत्पर्य बहुत लंबा है तो आज थोड़ा सा करेंगे फिर उसी पाठ करेंगे ये श्रीमद भागवत का एक श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब उद्धव इनसे पूछे वारणाश्रम के बारे में उद्धव का विशेष प्रश्न था तो कैसे ब्रह्मचारी गुरु आश्रय में व्यवहार करेंगे एक गुरु शिष्य दत्त वस्तु भोगी नहीं है वे पिताजी जैसे माता पिता के लालन फालन के भिन्न एक संथान अचित्र hmm. इंसान इंसान नहीं हो सकते इस प्रकार गुरु का आश्रय के बिना के यत्न के बिना कोई भी भगवत सेवा में नहीं आ सकते गुरु का दूसरा नाम है आचार्य अथवा अध्यात्मिक ज्ञान के दिव्य अध्यापक मनुसंहिता में आचार्य का कार्य कलापों का वर्णन है उसमें वर्णन है कि सद्गुरु कर्तव्य लेते हैं शिष्यों को शिक्षण देने के लिए और पूर्ण रूप में शिष्यों को वायदिक ज्ञान देते हैं और दूसरा जन्म देते हैं दीक्षा विधान जिससे आध्यात्मिक विज्ञान देना है उसका नाम है उपनीति उपनयना इसका मतलब है गुरु के पास समीप होना जो गुरु के पास लाना संभव नहीं है उपयोग नहीं है उपवीत फरने के लिए और वैसे से उसका पहचान है शूद्र उप्रदीप्त जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के शरीर में है दीक्षा की सदगुरु से दीक्षित होना की चिन्ह है अगर खाली उच्च खुल में जाना लेना का के लिए उसका किमत कुछ नहीं है गुरु का कथाव्य है उपनायनम संस्कार से शिष्य को दीक्षित करना और इसके बाद वेद शिक्षण का आरंभ होते हैं अगर कोई शूद्र परिवार में जन्म लेते हैं वो ऐसे ऐसे आध्यात्मिक दीक्षा से आ, क्या बोलते हैं ना बार वो शुद्र खूल बुद्ध व्यक्ति ऐसे आध्यात्मिक दीक्ष से बंद नहीं है अगर वो गुरु की अनुमति मिलते हैं क्योंकि गुरु का अधिकार है किसी को ब्राह्मण बनाना अगर वो व्यक्ति उपयुक्त है ब्राह्मण के लिए वायु पुराण में आचार्य शब्द की परिभाषा है जो सम वैदिक साहित्य का उद्देश्य जानते हैं और दूसरों को सिखाते हैं स्वयं सभी वैदिक विधि निषेध पालन करते हैं और इनको शिष्यों को वैसे उपदेश देते हैं भगवान इनकी प्रचुर दया से गुरु के रूप में प्रकट होते हैं आचार्य के व्यवहार में भगवान की प्रेममय सेवा के बिना कुछ कार्य नहीं है वे सेवक के रूप में भगवान है इसलिए ऐसे स्थिर भक्त के आश्रय में लेना है क्योंकि ऐसे भक्त आश्रय बिग्रह है अर्थात भगवान का रूप जिनसे आश्रय लेना है अरे कृष्ण तो इस श्लोक में इस चैतन्य चैत्यामृत में इस श्लोक भगवत से उद्धृत है और इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि आचार्य मुठ से अभिन्न है तो कैसे अभिन्न है इसको मालूम होना चाहिए क्योंकि इस बात में बहुत बहुत धूलधारा ना होते हैं बहुत भंड गुरु बहुत कि गुरु भगवान से अभिन्न है इसलिए केवल मेरी सेवा करना है और भगवान की सेवा कोई आवश्यक नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है गुरु भगवान से अभिन्न है क्योंकि वे भगवान की भगवान की प्रतिनिधि है तो कैसे भगवान होते हैं ऐसे जैसे कि भगवान स्वयं कृष्णा अर्जुन को गीता ज्ञान देते थे और अगर हम परंपरागत सद्गुरु से गीता सीखते हैं हम एक ही फल मिलेंगे जो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से श्रवण करने से मिलेंगे तो अर्जुन विभ्रमित थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या लड़ाई करना नहीं करना तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए कि लड़ाई करना या नहीं करना तो मेरी इच्छा पालन करना चाहिए वो मुख्य विचार है मतलब कृष्ण का आदेश के अनुसार कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना चाहिए अगर भगवान की इच्छा अगर भगवान की इच्छा थी लड़ाई नहीं करना तो अर्जुन का कर्तव्य लड़ाई नहीं करना देखिए भगवान की इच्छा थी लड़ाई करना इसलिए अर्जुन का कर्तव्य था लड़ाई करना तो ऐसे भक्ति का यही मतलब है सब कुछ करना श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार तो कैसे मालम है तो भगवान की क्या इच्छा है तो परंपरागत सद गुरु से भगवत धर्म सीखना है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जैसे कि भगवान संतुष्ट होंगे तो कृष्णा उसी स्थिति में कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले अर्जुन को भगवत गीता ज्ञान बताए और गुरु तो एक ही ज्ञान बहुत हैं, लेकिन उसी स्थिति में देश काल पत्र अलग है आज की स्थिति से हमारे हमारी व्यक्तिगत स्थिति से तो इस भौतिक जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है ये जगत ये शब्द का क्या मतलब है जो गाचती इति जगत जो हमेशा चलते रहते हैं हमेशा परिवर्तित होते हैं तो वो ही जगत है तो एक दिन पढ़ पार से और सब स्थिति बदल जाते हैं तो कैसे भगवान का उपदेश व्यक्ति का जीवन में दूसरी दूसरी स्थिति में पालन करना है तो ऐसे ज्ञान गुरु से सीखना है और गुरु कैसे जानते हैं क्योंकि गुरु का साक्षात योग योग है भगवान के साथ साक्षात का मतलब परंपरा के द्वारा जो तो कैसे अध्यात्मिक ज्ञान सीखना है कठिन है क्योंकि हम भगवान से बहुत दूर हैं हम भगवान से दूर नहीं है क्योंकि भगवान सब कि हृदय में है सब भगवान के अंदर में है लेकिन हमारी दूषित चेतना से हम भगवान से दूर रहते हैं जो तो गुरु का कार्य है हमारी दूषित बुद्धि शुद्ध करना भगवत भक्ति से साधना भक्ति से जैसे कि हम और भगवान में कुछ बाधा नहीं रहेगा और हम भगवान के पास जा सकते ये गुरु का कर्तव्य है लेकिन सब शिष्य की चेतना सब शिष्य की दूषण अलग होते हैं तो इसलिए गुरु सबको सामान्य शिक्षा देते हैं लेकिन हर शिष्य को इनके व्यक्तिगत स्वभाव के अनुसार गुरु व्यवहार कहते हैं उपदेश देते हैं जैसे तो कि वो शिष्य भगवान के निकट आ सकते हैं तो ऐसे भगवान और गुरु अभिन्न है तो कैसे अभिन्न है तो उद्देश्य एक ही है उद्देश्य क्या है पति जीव का उदाहर करना और कार्य एक ही है तो भगवान की भक्ति का उपदेश देने से पति जीवन का उधार करना लेकिन ये भी समझना चाहिए कि गुरु पूर्ण रूप से भगवान से अभिन्न नहीं है गुरु विष्णुपाद ओ विष्णुपाद, गुरु को ओंग विष्णुपाद ऐसे संबोधन करना है इसका मतलब है वे विष्णु के पादाश्रय में हैं। अथवा वे विष्णु से अभिन्न है विष्णु का कार्य विष्णु का उद्देश्य पूर्ण करते हैं इसलिए विष्णु से अभिन्न है फिर भी अभिन्न इससे विष्णु से अभिन्न है फिर भी भिन्न है क्योंकि विष्णु ही भगवान से भगवान और गुरु शिष्य की दृष्टि में भगवान जयसे महा या भगवान से महा क्योंकि गुरु गुरु के रूप में कृष्णा बद्ध जी फति जी का उद्धार करते हैं तो हम सीधे भगवान के पास नहीं जा सकते लेकिन गुरु हमको ले जाते हैं इसलिए गुरु शिष्य की दृष्टि में गुरु एक विचार में भगवान से महान है लेकिन गुरु तो भगवान नहीं है वे भुगता नहीं है गुरु है सेवक भगवान ही सेवक है वे स्वयं भगवान की सेवा करते हैं और दूसरों को प्रचार करते हैं और शिक्षा देते हैं भगवान की सेवा करना और गुरु यही प्रचार करते है तो कैसे ईश्वर और जीव अलाक है तो गुरु प्रचार नहीं करते कि जीव और ईश्वर एक ही है गुरु प्रचार नहीं करते कि मैं भगवान हूं गुरु प्रचार करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है और मैं भगवान का दास का दास का दास का दास हूं और तुम भी दास के दास के दास के दास के दास हो लेकिन अभी हो माया दास खरी नाना अभिलाष अभी, अभी कृष्ण सेवा की इच्छा नहीं है हम माया का दास है इसलिए बहुत प्रकार के दूसरे अभिलाष इच्छाए है आ, इच्छा हैं। तो गुरु हमको शिक्षा देते हैं कैसे हम भगवान के पास जा सकते इसलिए गुरु कृष्ण के अति प्रिय है भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं पति जी का उदाहर करने के लिए पवित्रान साधु स्वयं आते हैं और इनके पृष्ठ भक्तों को बेच देते हैं इस भौतिक संसार में तो एक ही उद्देश्य के लिए पथिकीव का उदाहरण के लिए तो इसलिए गुरु एक परिपेक्ष में भगवान से अभिन्न है और अन्य परिपेक्ष में भगवान से भिन्न है वे गुरु तो सृष्टि सृष्टिकारता नहीं है वे गोपीनाथ नहीं है भगवान हे गोपीनाथ जगना और गुरु है गोपी भाथुर काम दास उदास दासा। जगन्नाथ के दास के दास के दास के दास के दास लेकिन क्योंकि गुरु भगवान की विशेष शक्ति से संचारित होते उससे एक परिपेक्ष में भगवान जैसे महान है कली है धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नहित प्रवर्तन इस कलिकाल में युग धर्म है नाम संकीर्तन और कली ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण शक्ति से संचारित होते हैं इस नाम संकेत धर्म इस भौतिक संसार में प्रवर्तन कर सकते हैं तो ऐसे अचिंत्य भेद भेद गुरु शिष्य का विचार में शिष्य परिप्रेक्ष में भगवान से हल्का नहीं देखते गुरु का मतलब भारी तो गुरु हल्का नहीं है गुरु लघु नहीं है गुरु लघु ये तो शब्द विपरीत है गुरु का मतलब भारी और लाघु का मतलब हल्का तो गुरु भारी है तो इसका मतलब नहीं है कि बहुत कुछ करते है और ऐसे बहुत मगते है ऐसा नहीं है तो आध्यात्मिक ज्ञान से भारी है स्वभाव गंभीर है तो गुरु तो भोग विलासी नहीं है गंभीर है क्योंकि जानते हैं कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है गुरु का काम बहुत बड़ा है तो इस देश में प्रधान प्रधानमंत्री का कर्तव्य बहुत बड़ा है ने? और अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत बड़ा भी है लेकिन उससे और बड़ा भार है गुरु का क्योंकि तो गुरु का भार है फीवन का उधार करना तो ऐसे ही अचिन छिदे भे। गुरु भगवान से अभिन्न है फिर भी मालूम हमने चाहिए कि कृष्ण ही कृष्ण है और गुरु कृष्ण की निधि है लेकिन जैसे भगवान का समान करना तो वैसे गुरु का और सभी वैष्णव का वास्तव में भगवान से वैष्णव की उपासना और अधिक होना चाहिए भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव को ये श्लोक जो वो उद्धव संदेश से उदव गीता से भगवान से तो उसमें भगवान श्री कृष्णा उद्धव को पूजा विधि बताए तो कैसे भगवान का दिव्य मूर्ति स्थापित होते हैं कैसे श्रृंगार करना है आरती करना भोग अर्पण करना फूल फाव जाल इत्यादि अर्पण करना भगवान के लिए उद्यान बनाना है इत्यादि तो उसमें श्री कृष्ण और कहते हैं कि मद भक्ता पूजा अधिका तो कृष्ण की पूजा विधि में एक महत्वपूर्ण विधि है कि कृष्ण की पूजा से इनके भक्तों की पूजा और ज्यादा होने चाहिए भगवान शिव भी ऐसे बहुत भगवान बोलते हैं मतलब वे पूर्ण पुरुषो नहीं है लेकिन क्योंकि वही महान वैष्णव है और शक्तिशाली देवता है इससे शिव जी भी भगवान बोलते हैं। इस श्लोक में नारद भी भगवान बोलते हैं क्योंकि ये इस अब वैष्णव भगवान के प्रतिनिधि है तो एक बार देवी पार्वती देवी पार्वती महादेव से कुछ की देखते हैं कि बहुत प्रकार की उपासना होते हैं विष्णु की आपकी मेरे की बहुत देवताओं की नाग पूजा भी होते हैं, तो यही सब प्रकार की पूजा होती हैं, तो ये सभी प्रकार की पूजा में कौन सी श्रेष्ठ उत्तर में महादेव भव है आराधना नम सार्वेशम विष्णु और आराधना परम सभी प्रकार की आराधना में श्रेष्ठ है विष्णु की लेकिन उससे और श्रेष्ठ विष्णु भक्तों की तो गुरु पूजक पूजा के पहले भगवान की पूजा के पहले गुरु पूजक करने क्योंकि गुरु से हम अधिकार मिलते और अधिकार मिलते भगवान की पूजा करना और ज्ञान भी मिलते तो कैसे भगवान की पूजा करना है हम तो नहीं मालूम तो इसलिए गुरु हमको शिक्षा देते हैं। तो वो शिक्षा विशाल है तो कौन भगवान है तो कैसे भगवान भगवान है तो गुरु शिक्षा देते हैं कि कृष्ण ही भगवान है तो क्या हमारा मत है तो कृष्ण भगवान है चौथों तो मत तो ऐसे होते हैं कि हमारा मत है कि कृष्ण भगवान और अगर आपकी रुचि हो तो इंद्र चंद्र वायु आपके लिए भगवान हो सकते हैं साईं बाबा भगवान कुत्ता भगवान तो जैसे इच्छा के अनुसार ऐसा होते हैं। तो खाली हमारी रुचि है कि कृष्ण ही भगवान ऐसा नहीं है ये समस्त शास्त्र का सिद्धांत है गुरु सिखाते कहते तो कैसे कृष्ण ही भगवान है? कैसे सभी देवताओं और सभी जीव कृष्ण के अधीन हैं और सब कृष्ण के दास दासी हैं ब्रह्म जो मोच ब्रह्मेन्द्र yeah. तो शास्त्र से ज्ञान देते हैं तो कैसे कृष्ण भगवान और कैसे इनकी उपासना करना है अर्चन मार्ग बहुत विधि निषेध तो कैसे भगवान की पूजा करना है गुरु शिक्षा देते हैं और Hmm. किस प्रकार की भावना से भगवान की सेवा करना है भक्ति में ही भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है हम यदि सब विधि निषेध पालन करते हैं लेकिन दम्भ से या ईर्ष्य से पालन करते हैं तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे तो सब कुछ करना चाहिए वास्तविक भक्ति भाव के साथ अगर हम कुछ दान देते हैं फिर सबको बोलते मैं इतना सा दान दिया था मैं इतना सा दान दिया था तो क्या भगवान संतुष्ट होंगे वो दान देना क्या भक्ति से या खुद की प्रतिष्ठा शा से अगर हम प्रवचन देते हैं और सोचते तो है कि मैं इतने सुंदर प्रवचन देता तो मेरे से अच्छा वक्ता कोई नहीं है तो भगवान संतुष्ट होंगे तो भक्ति का नाम है अगर हम खाली अपना अहंका पोषण करते हैं तो वो भक्ति नहीं होगी तो इससे गुरु तो शिष्यों को अच्छी तरह मार्गदर्शन देते हैं जैसे कि वे चुनादी सुनी चेना का श्लोक का अर्थ के अनुसार भक्ति नहीं आकर्षण हो सकते तो ये गुरु तत्व अपार है hmm. क्योंकि कैसे एक गुरु शिक्षा देते हैं तो सभी गुरु का कर्त्ताव्य एक ही है श्रचार्य स्थापय यस्मास्थर्ति गुरु शिक्षा देते हैं शास्त्र के अनुसार स्वयं जानते हैं शास्त्र मूल अर्थ और स्वयं शास्त्र अनुमोदित आचरण पालन करते और वैसे शिक्षा देते तो ये आचार्य का कर्तव्य है नहीं है कि गुरु एक बात बोलते लेक है लेकिन और दूसरा आचरण करते है ऐसे नहीं ऐसे नहीं है बोलते कि मंगसाहा मत करो और स्वयं करते हैं ऐसा नहीं है और बहुत हरिणाम करो और लेकिन मैं नहीं करता तुम करो ऐसे नहीं होता तो स्वयं भक्ति करते हैं और शिष्यों को सिखाते है तो कैसे भक्ति करना किस लिए भक्ति करना भक्ति करने से क्या अफवाह है तो ये सबसे कहते हैं तो सभी गुरु का साधरण कर्तव्य एक ही है लेकिन इसलिए एक बातचन है कि गुरु एक है नहीं है कि हजार हजार गुरु है या दो गुरु है तीन गुरु है एक है वास्तव में एक गुरु कौन है कृष्णम बंदे जगत गुरु और दूसरे जो गुरु है तो कृष्ण के प्रतिनिधि है लेकिन गुरु एक है क्योंकि गुरु का कर्तव्य और उपदेश एक ही है कर्तव्य उपदेश उद्देश्य एक ही है तो ऐसे भवना है गुरु एक है क्योंकि गुरु अनेक होने के भी तो सब भगवान की प्रतिनिधि है और जैसे सूर्य सूरज लेकिन सूर्य की प्रतिबिंब अनेक होते हैं लेकिन सब प्रतिबिंब तो वो एक ही सूर्य का आकार है, तो वैसे ही गुरु एक है बहुत रूप में गुरु एक है तो गुरु एक है जैसे कि हमारा आराध्य शील प्रभु इनके गुरु भक्ति श्रीदान सहेश्वर ठाकुर से भिन्न नहीं है और भक्ति श्रीदान सहेश्वर ठाकुर इनके गुरु गौ क्री चौधश जी महाराज से भिन्न नहीं है तो कैसे अभिन्न है तो एक ही व्यक्ति नहीं है लेकिन अभिन्न है क्योंकि जो उपदेश हम प्रभुप से मिलते उसका पालन करने से हम कृष्ण के पास जा सकते और भक्ति स्थान ठाकुर के शिष्यों उपदेश जो मिले भक्ति स्थान ठाकुर से तो वो उपदेश पालन करने से भगवान के पास जा सकते तो ऐसे है कृष्ण जैसे अर्जुन को बोले जैसे उद्धव को बोले तो वैसे गुरु एक ही उपदेश शिष्यों को देते हैं और वैसे शिष्यों एक ही फल मिलते हैं अगर कृष्ण स्वयं हमारे बीच में उपस्थित होते हैं हम गुरु से उपदेश मिलने से और ज्यादा फल नहीं मिलेंगे क्योंकि गुरु परंपरा के द्वारा एक ही ज्ञान देते हैं और भगवान का पूरा आशीर्वाद है जैसे कि हम अर्जुन जैसे एकी ही फल मिलेंगे अगर हम अर्जुन जैसे भगवान का उपदेश पूर्ण ग्रहण करते हैं तो ऐसे गुरु एक है और अनेक भी है सब गुरु अलग अलग भी है जैसे कि गौर की चौदस बाबू जी महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो बाह्य दृष्टि में दोनों के चरित्र बहुत पृथक था तो सिद्धांत सरस्वती इनके जीवन के प्रथम भाग में गौर किशोर दास बाबूजी महाराज जैसे महान वैराग्य पालन किया है लेकिन उसके बाद क्या आके तो गौर किशोर दास बाबूजी महाराज तो अनिखित होते तो कोई वासस्थान नहीं था ये बहुत से लोग बाबूजी महाराज के पास आए है अब प्रार्थना की तो आपके लिए हम खूटी बनेंगे तो फिर बाबू महाराज बोले ठीक है अगर मुझको इतना सब परेशान देते हो मेरे लिए घर बनाना कि प्रार्थना बा बाबा कहते हैं तो ठीक है मैं एक लेटरीन नहीं रहूंगा और कही मायना लेटरीन नहीं रहते थे कोई इनके पास नहीं है उनकी सोच है कि ये महाराज पागल है लाठरी में रहते उसका भागबू है और अशोक स्थान लेकिन भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर कालकाता और अन्य स्थान में विशाल राजमहल जैसे मंदिर और आश्रम बनाए गौकी बाबू जी महाराज भौतिक विषय लोग से दूर रहते थे एक बार एक महाराज नवदीपा है बाबूजी महाराज को ले जाना तो मेरे साथ आओ और मेरे घर मेरे राज प्रसाद आओ प्रसाद आए और आप पदार्पण करके मेरे राज प्रसाद को पवित्र बनाए तो गोखी चौदह जी महाराज बोले कि महाराज मैं फतीजी हूं अगर आपके पास जोगा और राज प्रसाद देखूंगा तो संभव होगा कि मेरी भौतिक इच्छा आएगी और मैं चाहूंगा आप जैसे राजा होना और आपका राज प्रसाद खुद के लिए ना तो वो अच्छा नहीं होगा लेकिन अच्छा होगा अगर आप मेरे संग चाहते हैं आप बोलते हैं कि मेरे संग चाहते है तो अच्छा हो आप राज प्रसाद वापस मत जाओ मेरे साथ रहो और मेरे जैसे ही खंगाल रहो और भगवान की भगवान की भक्ति करो तो भौतिक भोगविलासी से गौ, गौर की चौदह बाबू जी महाराज दूर रहते थे जो लाठीन में रहते थे जैसे कि वो सब भोग विलासी नहीं लेकिन भक्तिश्री राम सर ठाकुर राजमहल जैसे मंदिर बने और बड़े बड़े व्यक्ति राजा पॉलिटिशियन इत्यादि को बोलाया और ब्रिटिश भी बोला नेचर गौहकारी तो सबको बोलाया आइये और स्वयं अच्छा पोषक फैनते फेंत, थे और कार में जाते थे तो समय तो कार बहुत कम हिंदी में, में थी तो ऐसे बाह्य दृष्टि से भक्ति श्री राम साहब ठाकुर एक विचित्र साधु थे उस समय आए तो साधु कार में नहीं जाते थे में तो साधु का कर्तव्य है सभी जाएगा जाना पायदल से इसलिए वो वो शंकराचार्य का प्रस्ताव था चाइना जाना और वो शंकरा मान बोला अगर पायदल से जाएंगे तो ठीक है अगर नहीं तो नहीं चलेंगे तो वो विधि है जैसे कि साधु तो साधु होगा साधु साधु का नाम राजा नहीं होंगे इसलिए ये सब विधि है तो साधु विरक्त होना चाहिए लेकिन भक्त भक्तिश्री राम सर सी ठाकुर तो उस पर प्रकार का साधु नहीं थे इनका आचरण बाह्य दृष्टि से कौ की चौदास बाबू महाराज से पूर्ण पृथक था लेकिन उद्देश्य एक ही था हरिसेवक कौर की चौरदास बाबू महाराज भक्ति श्री राम साहब ठाकुर को आदेश दिया भगवान भक्ति प्रचार करो तो इस आधुनिक युग में तो इतना विराक्त होने से कोई आयसर साधु के पास नहीं आते तो भक्ति स्थान सर से ठाकुर सब ऐश्वर्य या ग्रहण किए भक्ति प्रचार करने के लिए इसके अनुसार शील प्रभुपत भी बड़े बड़े मंदिर बने तो एक बार वृंदावन में उस समय वो इसका का कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण कार्य चलता था तो एक व्यक्ति प्रभुपात से पूछा कि आप बोलते कि आप रूप वैष्णव हैं, वाइष्णव है रूप गोस्वामी के अनुगामी लेकिन रूप सनातन भट्ट राघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास राघुनाथ की विधि थी तो एक एक रात एक एक पैर के नीचे शयन करना और आप इतने सुंदर मार्बल मंदिर बनाते क्यों तो कैसे आप स्वामी के अनुगामी है तो प्रभुपद बोले कि ये मंदिर मेरे लिए नहीं है आपके लिए है। क्योंकि अगर मैं के नीचे बैठूंगा आप मेरे पास नहीं आप सोचेंगे यार वृंदावन में इतना खंगा कंगाल साधु है सब बेकार है सबको दास दास पैसा देके भागा तो, तो प्रभुपत अनुभूति अनुभूति ऐसी थी तो प्रॉपर अमेरिका का गमन के पहले वृंदावन दिल्ली ये सब जाएगा प्रचार का प्रयास किया लेकिन सहायक कोई नहीं थे सुनने वाले बहुत कम तो कोई भावभा को सीरियसली ग्रहण नहीं किया सबसे साधु है इतना से साधु ये सब साधु सब भरने वाले हैं तो कुछ काज नहीं कुछ काम नहीं कर सकते तो इसलिए यही साधु बनते हैं और साधु को खिला बनते <laughs> तो, तो प्रऊपा हथ का उद्देश्य था हरि भक्ति प्रचार तो ये सब मूर्ख तो कैसे आकर्षित होगा तो मूर्ख का आकर्षण है मार्भ को तो ठीक है मार्भव मंदिर बना अगर ऐसा आश, ऐश्वर्य आश, का दिखाना है तो सब सोचेंगे वो यही सही साधु है सक्सेसफुल साधु तो सक्सेस है कृष्णा से प्रभुपात अमेरिका का जाने के पहले और बाद तो एक ही प्रभुपात है लेकिन जाना और वापस आने के पहले कोई प्रभुपात क्यों नहीं मानते वापस आने के बाद अमेरिकी शिष्यों लेके और बौरा बौरा मंदिर बना के सबसे अच्छे हो ईसा ही शादी क्योंकि माया बद्ध जी मूर्ख और साधु को पहचान नहीं करते तो इसलिए बड़ा बड़ा मंदिर बना के सबको बताया कि कृष्ण भक्ति के अलावा सब कुछ निरार थे तो भक्ति श्री रन सर सर ठाकुर और गौकिशो दस बाबू जी महाराज तो दोनों गुरु है दोनों एक ही है देश का उत्पात्र के अनुसार इनके व्यवहार और प्रयास पृथक था लेकिन उद्देश्य एक ही था तो ऐसे प्रत्येक गुरु गुरु का मतलब वैष्णव विष्णु सेवक और वैष्णव सेवक जो गुरु, गुरु का आदेश के अनुसार भाग लेते हैं और नवीन वैष्णव को मार्गदर्शन धन वैष्णव कभी भी नहीं सोचते मैं गुरु हूं लेकिन अगर गुरु आदेश देते हैं तो यही सेवा करना उपदेश देना दीक्षा देना तो शिष्य का कर्तव्य है गुरु आदेश पालन करना तो ऐसे बहुत गुरु है भक्ति श्री रामसा ठाकुर इस द्विधा के बारे में बोले कि अगर एक वैष्णव गुरु बनते है तो वो वाइसाव नहीं होते क्योंकि गुरु प्रभु जैसे होते और साहब का मतलब दास लेकिन अगर वैष्णव तो गुरु का कार्य नहीं करते हैं तो जीव का उधार नहीं होगा और परंपरा रुक जाएगा तो गुरु का आदेश के अनुसार भाईश्राम गुरु होते हैं तो सब भाईश्राव जो गुरु कार्य और भाव लेते हैं तो सब एक ही है क्योंकि उद्देश्य एक ही है तो फिर भी सब अलग अलग व्यक्ति हैं और इनके स्वभाव आचरण शिक्षा विधान सब शास्त्र के अनुसार होते हैं लेकिन व्यक्तिगत भेद वो होते हैं तो ऐसे हम देखते हैं कि एक गुरु बहुत उदार होते हैं और दूसरा बहुत खड़ा होते हैं और एक गुरु खस नाम कीर्तन करते हैं और दूसरा हरि कथा कीर्तन करते हैं। तो दोनों कीर्तन है और एक गुरु की विशेष रुचि है अर्चन में तो ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके उद्देश्य एक ही हैं। तो आज थोड़ा सा गुरु तत्व के बारे में बोला ये तत्व विशाव है विशाल और अपार तो हम इसके बारे में और कहूंगा आगा जगन्नाथ की इच्छा हो हरे कृष्ण एक प्रश्न है कुछ लोग गुरु के बिन्ना भगवान की, की सेवा करते हैं नहीं ऐसे हम देखते हैं इतिहास में कि कुछ महान व्यक्ति हैं जिनके गुरु के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है हरिदर्श ठाकुर उनके गुरु कौन चैतन्य महाप्रभु खरे तो हम पता नहीं मिलता है कि हरिदास ठाकुर दीक्षित हुए तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि भाई हरि नाम से दीक्षित हुए लेकिन दीक्षा देने वाला कौन लेकिन सामान्य व्यक्तियों के लिए अगर गुरु आश्रय नहीं लेते हैं तो और सोचते कि मैं सीधे भगवान की सेवा करेंगे तो प्रगति नहीं होगी जितने भी करते हैं तो प्रगति नहीं होगी क्योंकि कृष्ण स्वयं ये विधान देते हैं कि मेरी सेवा मेरे सेवक के द्वारा होना चाहिए तो आगारोचते थे बिना गुरु मैं ही कृष्ण सेवा करूंगा तो वो सेवा नहीं वो दंबा है वो खाली लंबा है क्या क्या क्या होना चाहिए अड़हत क्या आने के बाद या आने के पहले लन आश्रय लेने के लिए तो नम्रता हम आश्रय लेने का मतलब मैं निराश्रय हूं अनाथ हूं अरक्षित हूं आश्र का मतलब तो रक्षा करना है, मुझको रक्षा करो, तो आपना लघुध समाज के गुरु के पास जानना चाहिए अगर हम सबसे मैं गुरु हूं मैं भारी हूं मैं बहुत कुछ जानता हूं तो हम अयोग्य है गुरु आश्रय लेने के लिए आश्रय लेने का मतलब आत्मसमर्पण ऐसा नहीं है कि हम आश्रय लेते हैं और फिर स्वतंत्र आचरण करते हैं तो वो आश्रय लेना नहीं है तो नम्र होना चाहिए क्योंकि शिष्य का मतलब जो गुरु का शासन नहीं होते आश्रय होते हैं शासन से ऐसे करो ऐसे मत करो अगर हम प्रस्तुत नहीं है गुरु का आदेश पालन करना तो खाली नाम में दीक्षा लेने से फायदा नहीं होगा दीक्षा का मतलब नहीं है खाली यज्ञ में बैठना नाम बदल करना तो वो दीक्षा का सार नहीं है दीक्षा का सार सार मार्ग है नवीन जन्म प्राप्त करना में जो था उसको है अभी मैं नया हूँ बोला है कि तो कि कृष्ण जी बोला भगवान की इच्छा थी तुम लड़ोगे तुम्हारा इच्छा नहीं है लेकिन बात है कि भगवान कृष्ण की इच्छा थी आ, इच्छा और अर्जुन कृष्ण का दस्त थे इससे अर्जुन का कर्तव्य था भगवान की इच्छा के अनुसार लड़ाई करना वैसे नहीं है कि सबका कर्तव्य है लड़ाई करना वो लड़ाई करना या नहीं करना वो बात नहीं है लेकिन भगवान की इच्छा पालन करना वही बात थी लेकिन महाभारत में और एक जगह है ये जाएगा पढ़ा खोजिए मरने के टाइम रो रहा है हा इसलिए मैं बहुत हूं लड़ाई करना या नहीं करना ये मूल विषय नहीं है उसी स्थिति में कृष्ण की इच्छा थी अर्जुन का लड़ाई करना दूसरी स्थिति में कर लड़ाई नहीं करना कृष्ण की इच्छा होती तो अगर कृष्ण बोलते ऐसा करो तो ऐसा करना और अगर एक सेकंड के बाद बोलते ऐसा मत करो तो नहीं करना चाहिए तो तो लोग पता का? गुरु से पूछना चाहिए। गुरु आदेश देंगे साधन अनुपदेशर्तनाम विष्णु स्वाम वैसे भक्ति करो लेकिन एक विशेष परिस्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उससे गुरु से उपदेश लेना है और कभी उपदेश कभी, खर, कभी गुरु तो उपदेश नहीं देते लेकिन परामर्श देते तो ऐसे ही करना अच्छा होगा तो गुरु से उपदेश लाने ला लाना का मतलब नहीं है कि अपनी बुद्धि बंद करना ऐसा नहीं है तो गुरु हमको शिक्षा देते हैं तो कैसे हमारी बुद्धि हम भगवान की सेवा में लगा सकते ऐसे कृष्ण तो अर्जुन को नहीं बोले कि मैं बोला तुम बस तो शुरू से ही कृष्ण ऐसे बोल सकते मैं भगवान हूं तुम जीव हो मैं ऐसे बोल हूँ तुम करो बस तो लेकिन तो नहीं कृष्ण ज्ञान बता के और जुमको बोले यथे सब कुछ तुमको बोला और अभी ये यथे था तुम निर्णय करो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो आगा मेरे आदेश पालन करोगे तुम्हारा कल्याण होगा और नहीं तो सत्य सत्यनाश होगा लेकिन निर्णय करना तुम्हारा हाँ ने है। निर्णय करना हक नहीं आवाज़ है थोड़ा जोर से बने और जोर से इंजन भगवान ऐसे छोड़ तो देता है देते हैं तुम्हारा काम है क्यों देते हैं? वैसे छोड़ देते तो हाँ भगवान तो छोड़ देते तुम्हारा काम है वो हृदय प्रेरणा है <laughs> क्योंकि चढ़ की दूषित बुद्धि है तो कृष्ण क्या कहते भगवदगीता में सर्वस्व चाह हम हृदय सन्निभिष्ट मतस्म चे ज्ञान हम अपन भगवान मच्छा के हृदय में भी और प्रेरणा देते है कि एक साधु वहां पर बैठ रहे है जाप करते है तो उसका खून बहुत स्वादाओ तो अगर हम नारके के और जानना जाते हैं आग हमारा ऐसे होते हैं कि मैं बदमाश होंगे तो भगवान भी हमको सहायता देते लेकिन साथ ही साथ भगवान इनके प्रतिनिधि भाई हमारे बीच में भेज देते हैं और हमको उपदेश देते तो ऐसा करना अच्छा नहीं है तो वो कहानी नहीं है भावनी की उदास्यू तक चौर तक डाकू तो तुम आ रू ने बताया तुम नहीं जानते हो तो ऐसा काम करने से क्या फल होगा तो आप स्वजन के लिए ही करते हो लेकिन अकेला नरक जाना पड़ेगा वो तो क्या करूं तो नारदमोनी ऐसा कहानी है तो नारदमोनी बोले तो भगवान का नाम बोलो नहीं आते मैं डाका तू तो मेरा मुंह से खाली मारा मारा मारा वो ऐसे शब्द आते हैं नारायद मुनि बोले ठीक है मारा मारा मारा बोलो तो मारा मारा मारा बोलने से तो धीरे धीरे परिवर्तित हुआ मारा मारा मारा मारा मारा मारा राम राम राम राम राम फिर की बन गया रामायण उनके उपहा है तो हमारी इच्छा है दूरता होना और भगवान एक तरफ से हमको सहायता करते हैं और दूसरे तरफ से हमको उपदेश देते हैं ऐसा नहीं करना